है और वह यह है कि जो जो जीवन का मौलिक है, जो है, सत्य जिसकी हम सभी भाई बहन आवश्यकता अनुभव करते हैं वह हमारे लिए अलग अगोचर है दिखाई नहीं देता अगम्य है, समझ में नहीं आता और ज्ञानेन्द्रियों से आख नाक कान इत्यादि इंद्रियों से जो देखने में आता है वह किसी की पकड़ में नहीं आता जो है जिससे कभी भी संबंध विच्छेद संभव नहीं है वो अलग अगोचर अगम में होने के कारण से अपने लिए बड़ा ही दूर मालूम होता है अपने से बहुत दूर मालूम होता है जो अत्यंत निकट है अपने ही में है जिसमें हम सभी हैं, वह तो मालूम होता है कि बहुत दूर है बड़ा रहस्यमय है न जाने कहा छिपा है कैसे होगा कैसे मिलेगा इत्यादि और जो दृश्य जगत कभी किसी की पकड़ में नहीं आया वो प्रतीत हो रहा है अब अपने सामने पुरुषार्थ क्या है कि जिसकी प्रतीति हो रही है जिसमें स्थिरता नहीं है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसके प्रभाव को अपने जीवन पर से हटा दिया जाए ये पुरुषार्थ है हम लोगों का दृश्य जगत किसी की पकड़ में आता नहीं है उसके प्रभाव में हम स्वयं फंस जाते हैं। इतना ही तो होता है पंच भौतिक तत्वों से रचे हुए शरीर किसी की पकड़ में रहते नहीं है अपने स्वभाव से बनना दिद बदलना बिगड़ना और मिटना अनवर क्रम चल रहा है निर्माण और विनाश का किसी भी क्षण में निर्माण और विनाश के क्रम में कोई रुकावट आती नहीं है किसी प्रकार से रुकावट लाई नहीं जा सकती है ऐसा ये है इसलिए ये किसी की पकड़ में आता नहीं है परंतु इसके प्रभाव में हम स्वयं फंस जाते हैं कौन सा प्रभाव शरीर बना रहेगा तो दिन सुख से कटेंगे बना रहेगा इसका तो कोई आधार नहीं है ऐसा कहने का और स्वयं अपने आप हम देख भी रहे हैं कि बदलता ही जा रहा है बिगड़ता ही जा रहा है छूटता ही जा रहा है एक शरीर जो अपने पास है इसके समान न जाने कितने शरीरों का नाश प्रतिदिन हो रहा है इस बात को जानते हुए भी इस शरीर के माध्यम से सुख लेने का प्रबोधन अपने भीतर हम रखते हैं इसलिए शरीर से तादाद नहीं तोड़ पाते इसकी आसक्ति नहीं छोड़ पाते तो इसके नाश के भय से भी अपने को मुक्त नहीं कर पाते अपनी इस दशा का परिचय हम लोगों को है कि नहीं है ये है इस बिगड़ने वाले शरीरों को अपना मानने से इसके स्वभाव में कोई फर्क होता है नहीं होता है। तो जैसा है वैसा है अपना मानते भी रहो और उसके परिवर्तन और विनाश का क्रम भी चलता रहता है ऐसा है तो प्रतीत होने वाले जगत के साथ अपने को क्या करना है यह एक विचारणीय प्रश्न है अनुभवी संत की वाणी में मैंने ऐसा सुना कि कि जगत के साथ संबंध रखना भी साधन रूप बन सकता है और संबंध तोड़ना भी साधन रूप बन सकता है यह बात हम भाई बहनों के लिए बहुत उपयोगी है इसलिए इस पर विचार कर लीजिए अनुभवी संत कहते हैं कि संसार के साथ संबंध मानना भी साधन रूप हो सकता है कैसे हो सकता है शरीर धर्म के पालन से शरीर क्या है जगत का एक छोटा नमूना है जिसकी उत्पत्ति हो जिसमें परिवर्तन हो जिसका नाश हो उसी को संसार करते हैं तो ये लक्षण शरीर पर भी घटित होते हैं इसकी उत्पत्ति हुई है इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है और इसका विनाश भी अवश्य है इस दृष्टि से शरीर भी संसार ही है संसार का एक छोटा नमूना है इसको लेकर जब इस जगत में हम रहते हैं तो हमारे लिए शरीर और संसार के संबंध को निभाना साधन रूप होना चाहिए साधन रूप होने का अर्थ क्या है कि इन दोनों के संबंध के निर्वाह में मेरा अपना उत्थान हो जाना चाहिए ठीक है अब उपाय कैसे करें? कैसे संबंध को निभाएं? बहुत सीधी सादी सहज सी बात है क्यूँकी आपको आवश्यकता है अविनाशी जीवन की शरीर और संसार दोनों सजातीय हैं, अर्थात दोनों नाशवान स्वरूप के हैं। इसलिए इन दोनों के पारस्परिक संबंध का निर्वाह तो अपने को करना है लेकिन अपने लिए इन दोनों की आवश्यकता नहीं है तो दोनों का निर्वाह कैसे होता है तो भाई जो लोग शरीर को संसार की धरोहर मान लेते हैं भौतिकवादी दृष्टिकोण से जो व्यक्ति और समस्टि की एकता को स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए सहज होता है कि वे शरीर और संसार के संबंध का सुंदर निर्वाह कर यह यह मेरा नहीं है यह मेरे लिए नहीं है यह मेरे काम नहीं आ सकता है यह बहुत एक बात का सिद्धांत है इकाई और समुष्टि सबकी एकता का सिद्धांत है जब शरीर और संसार की सजातीयता है दोनों को एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते तो एक शरीर को अपना मानना और अन्य शरीरों को पराया मानना इसी भ्रम से हम एक शरीर की आसक्ति में फंस जाते हैं तो एक को सुख देने के लिए एक को बनाए रखने के लिए अनेकों को हानि पहुंचाने में हिचकते तो नहीं है। एक शरीर को अपना मानना और एक को छोड़कर कर बाकी सबको पराया मानना यह भूल है इस भूल का फल क्या होता है कि एक की आसक्ति में फंस जाने से उसको बनाए रखने के लिए अनेकों शरीरों को क्षति पहुंचाने में हम हिचकते नहीं हैं। परिणाम क्या होता है कि अपने भीतर राग और द्वेष आ जाता है एक एक ये तो मेरा है और इससे भिन्न जो दूसरे दिखाई देते हैं वे तो पराये हैं। तो इस प्रकार के राग द्वेष के विकार से अनेकों असाधन जीवन में आ जाते हैं इस मूल भूल को मिटाए बिना किसी भी प्रकार का कोई बुधियात्मक साधना सिद्ध नहीं होता जिस जीवन में राग और द्वेष रहेगा उसमें विश्व जीवन के साथ एकता नहीं बनेगी विश्व प्रेम जीवन में नहीं उपजेगा जहाँ राग और द्वेष रहेगा वहाँ अहम का नाश नहीं होगा सीमित अहम भाव के मिठाए बिना अमर जीवन की अभिव्यक्ति नहीं होती सीमित अहम भाव के नाश के बिना में स्थिति नहीं होती जिस हृदय में राग द्वेष का विकार रहेगा उस हृदय में परम पवित्र प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती ठीक है देख। अब देखिए यह बात जब ठीक है तो पहला पुरुषार्थ अपना क्या है कि हम सब लोग सत्संग के प्रकाश में शरीर धर्म का और स्वधर्म का पालन करें शरीर धर्म क्या है कि पहली बात है, कि शरीर में बल हो तो संसार को मदद देना सहयोग देना किसी को क्षति मत पहुंचाना और अगर अपने पास बल न हो तो क्रियात्मक सहयोग नहीं दे सकते तो भावात्मक सेवा करना भावात्मक सेवा क्या है सबके प्रति सदभाव हे प्रभु सबका कल्याण हो हे संसार तुम्हारा कल्याण हो हे संसार तुम कुशल से रहो एक अच्छे थियोसॉफिस्ट संत मिले थे मुझे उन्होंने एक बार कहा था कि देखो संसार पर दृष्टि जाए और किसी के लिए कोई भी सेवा करते न बने तो कम से कम इतनी सेवा अवश्य करना कि तुम्हारे भीतर से हृदय से संसार के प्रति कल्याण की भावना उपजती रहे बारंबार। हे संसार तुम्हारा भला हो हे संसार तुम्हारा कल्याण हो हे प्रभु संसार का कल्याण करो सभी उन्नतिशील हो जाए प्रसन्न रहे ऐसी सद्भावना रखो तो सद्भावना और सहयोग के द्वारा संसार के प्रति अपने कर्तव्य का पालन शरीर धर्म का पालन कहलाता है जब मैंने सामाजिक दृष्टि से और भौतिकवाद की दृष्टि से मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन पर विचार किया तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ी बड़ी योजनाएं मानव समाज में बनाई जाती हैं विश्व शांति को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं आप लोगों ने भी सुना होगा संसार में एक संयुक्त राष्ट्र संघ बना है नाम सुना होगा आप लोगों ने यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की स्थापना हुई है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संस्था की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ तो इतनी बड़ी एक संस्था बना करके संसार के बड़े बड़े विचारशील और हृदयशील व्यक्ति जो है वो सोचते हैं कि उस संस्था में मीटिंग में बैठ करके हम संसार की शांति को सुरक्षित कर लेंगे बीत गए श्रीमती कृष्णा मेनन उसकी सेक्रेटरी थी हिंदुस्तान की लेडी। एक बार वो वहाँ से वापस आईं और हमारे विश्वविद्यालय में आईं तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठकर विश्व शांति को सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों ने क्या क्या सोचा है आई तो उनसे प्रश्न किया बातचीत हुई तो कहने लगी कि सोचने से ऐसा मालूम होता है कि बाहर से युद्ध होता है पीछे और युद्ध की की उत्पत्ति मनुष्य के भीतर राग द्वेश की प्रवृत्ति में होती है तो अब क्या करिएगा मनुष्य के हृदय में से राग द्वेष निकल जाए यह बात किसी कानून से तो हो सकती है क्या तो हमने सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि यह बात तो सत्संग के प्रकाश में शुद्ध हो सकती है मनुष्य मनुष्य होकर अविनाशी जीवन की अभिलाषा लेकर हरम सेवास तब प्रभु का प्रेमी होने की अभिलाषा लेकर अपने हृदय को राग द्वेष से मुक्त कर सकता है व्यक्ति स्वयं चाहे तो ऐसा कर सकता है नहीं तो कैसे होगा दूसरा कोई तो नहीं कर सकता तो अब सोचिए कि हम लोग अपने को सामाजिक व्यक्ति कहते हैं और विश्व शांति की सुरक्षा में हाथ बटाना चाहते हैं तो ऐसा करने में पहले स्वयं को शुद्ध करना पड़ेगा अपने भीतर के राग द्वेश को जो मिटा सकेगा वही विश्व शांति में कुछ सहयोग दे सकेगा जो व्यक्तिगत शरीर की आसक्ति में बंधा हुआ है जो एक शरीर की रक्षा में अनेकों की हानि कर सकता है उसके द्वारा विश्व शांति कैसे सुरक्षित होगी नहीं हो सकती है तो मुझे तो मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एकमात्र सत्संग के प्रकाश में मिला चाहे कोई सामाजिक समस्या हो और चाहे कोई व्यक्तिगत समस्या हो चाहे कोई भौतिक स्तर पर हम कुछ काम करना चाहे चाहे आध्यात्मिकता और आर्थिकता के आधार पर अपने को धन्य करना चाहे किसी भी रूप में आप मनुष्य हैं तो मनुष्य से संबंध रखने वाली जितनी समस्याएं हैं सत्संग के प्रकाश में ही सुलझ सकती हैं। तो अनुभवी संत ने हमें सलाह दी कि तुम्हारे पास एक भौतिक तत्व है और तुम्हारे पास कुछ अलौकिक तत्व हैं तो जो भौतिक तत्व हैं उनसे ले के तुम भौतिक जगत की सेवा में लगा दो इसलिए हमारा शरीर धर्म क्या हो सकता है तो दृश्य जगत को सहयोग देना और उसके प्रति सदभाव रखना सहयोग देने की भावना यदि अपने में है तो हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते सबका कल्याण हो यह सद्भाव अगर अपने भीतर है तो हम किसी के साथ बुराई करने की सोच भी नहीं सकते तो वैसा जीवनों में बैठ करके लोगों ने बहुत धन खर्च करके बहुत शक्ति लगा के बहुत बुद्धि लगा के बड़ा सोच विचार करके निकाला कि भाई युद्ध का प्रारंभ जो है वो मनुष्य के भीतर राग द्वेश की के, के विकारों में आरंभ हो होता है तो पीछे दुनिया में संघर्ष पैदा करता है तो उस राग द्वेश को मिटाने की बात अगर अपने सामने जरूरी है दोनों ही दृष्टियों से सुंदर समाज के निर्माण के लिए भी लोक के कल्याण के लिए भी और अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए भी राग द्वेश को मिटाना बहुत जरूरी बात है तो कैसे मिटाएंगे तो एक शरीर को अपना और अन्य शरीरों को पराया ऐसा मानेंगे तो नहीं मिटा सकेंगे कभी नहीं मिटा सकते तो शरीर संसार का है उससे संसार का अविच्छिन्न संबंध है ऐसा मान करके सभी का हित सभी के प्रति सहयोग सभी के प्रति सद्भावना यह हमारा एक एक व्रत होना चाहिए ऐसा मैंने सोचा तो मुझको लगा कि इस धरती पर रहने का उसी को अधिकार है जो सारे संसार के प्रति सद्भावना रख सके इसका फल क्या होगा आप कहेंगे कि दिल में तुम सद्भावना ही रखो कि सबका भला हो जाए तो तुम्हारे सद्भावना रखने से क्या होगा बहुत से लोग तो भूखों मर रहे हैं तो उनको रोटी कैसे मिल जाएगी तो मैं कहती हूँ कि जितने शरीरों को प्रकृति उत्पन्न करती है उतने शरीरों के लिए खुराक पैदा करना ये तो प्रकृति का काम है और उसके विधान में ये चीज है उसकी चिंता अपने को नहीं करनी है लेकिन हम केवल इतना ही व्रत ले लें कि भाई हम किसी के प्रति कोई बुराई नहीं करेंगे तो सबके प्रति सद्भावना सब हृदय में रहेगी तो मेरी तरफ से बुराई नहीं होगी तो प्रकृति के विधान के अनुसार संसार बहुत कुशल से रहेगा खुराक की कमी का प्रश्न प्रकृति के दोष से नहीं आता है हमारे संग्रह के दोष से आता है कहीं कहीं बंद होकर चढ़ रहा है कहीं पानी पड़ के दाने फूल करके उपज रहे हैं बर्बाद हो रहा है मिट्टी मिल रही है तो कहीं लोग भूखे मर रहे हैं तो मनुष्य ने मनुष्यता को छोड़ दिया शरीर और जगत की एकता को हम भूल गए इसलिए समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं और संघर्ष की उत्पत्ति हो गई, अब हम सब लोग सत्संगी होकर वह और शरीर धर्म के पालन करने वाले बन जाएंगे तो आप सच मानिए एक एक भाई एक एक बहन केवल भौतिक के दर्शन के आधार पर शरीर और संसार की एकता को स्वीकार कर ले तो सामाजिक संघर्षों का अंत हो जाएगा फिर उसका बड़ा शुभ परिणाम होगा क्या होगा कि जब शरीर को आपने समाज की धरोहर मान लिया उसकी सेवा की सामग्री मान ली तो उस सामग्री से फिर व्यक्तिगत सुख भोगने की बात जीवन में से निकल जाएगी बापू के आशीर्वचन एक छोटा सा संग्रह छपा है बहुत पहले की बात है मुझे पढ़ने को मिल गया था मैंने पढ़ा तो उसमें एक जगह पर लिखा था कि कि जब मैं ईश्वर का हूँ और मेरा सारा समय ईश्वर का है तो इस जीवन में व्यक्तिगत सुख भोगने का कौन सा स्थान है और जब सारा समय परमात्मा का है तो एक भी क्षण आलस्य में कैसे बीते तो जिंदगी का कोई क्षण आलस्य में नहीं बीत सकता और जिंदगी का कोई हिस्सा व्यक्तिगत सुख भोग के लिए नहीं है यह है किसका व्रत हो गया एक सही ईश्वरवादी का व्रत हो गया जिसने ईश्वर को माना जिसने शरीर और संसार को ईश्वर का माना जिसने अपने को ईश्वर का मान लिया उसके जीवन में से व्यक्तिगत सुख भोग निकल गया और आलस्य निकल गया कितना बड़ा काम हो गया और अपनी दशा देखें हम लोग जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं अधिक संख्या उनकी है मेरा अनुमान है अधिक संख्या उनकी है, है, है जो ईश्वर को मानते हैं मेरा अनुमान ठीक है ठीक है ईश्वर को मानते हैं अब सोच करके देखो तो कितनी बार हम लोगों ने उस सर्वज्ञ परमात्मा के सामने बैठ करके यह कह दिया हे प्रभु यह मन तेरा यह तन तेरा यह धन तेरा यह सब कुछ तेरा मैं तेरा ऐसा हम लोगों ने कभी कहा कि नहीं कहा है और क्या अपनी कहे हुए पर हम अचल है नहीं है कह दिया था हे प्रभु यह तन तेरा तो गांधी जी ने कहा कि हे प्रभु यह कुछ तेरा तो उन्होंने उसको निभाया साठ शब्दों में उन्होंने कहा कि जब सब कुछ परमात्मा का है यह तन भी उनका है तो इस तन के द्वारा सुख भोगने का कौन सा स्थान है दूसरे की पराई वस्तु हो गई न किसी को समर्पित कर दिया तो चाहे परमात्मा का मान करके परमात्मा को समर्पित कर दिया ये आस्तिक दर्शन हुआ और चाहे जगत का मान करके जगत को समर्पित कर दिया तो भौतिक दर्शन हुआ तो किसी भी सही दृष्टिकोण से हम लोग विचार करेंगे तो अपने पास जो मिला हुआ एक शरीर है उस शरीर को लेकर किसी प्रकार के सुख भोगने का स्थान मनुष्य के जीवन में नहीं है तो कहीं भी किसी भी दार्शनिक दृष्टिकोण से किसी भी सत्य के स्टैंड पर खड़े हो जाओ तब तो जीवन का उत्थान दिखाई दे और नहीं तो कहने के लिए हे प्रभु ये तन तेरा हे प्रभु ये मन तेरा कहने के लिए तो ये सब कुछ तेरा और उपयोग में लाने के लिए ये सब कुछ मेरा मैं जैसे चाहूँ वैसे इस शरीर का उपयोग करूँ तो अधिक से अधिक सुख भी इस शरीर ऐसी नहीं हो और अधिक से अधिक सम्मान का भोग भी मै ही करू तो इसी कारण से कथन में और जीवन में इतना अंतर हम लोग रखते हैं, इतना भेद रखते हैं, इसलिए मेरा लिया हुआ व्रत मेरे जीवन को उज्ज्वल बना नहीं रहा है आसान लगता है थोड़ी देर के लिए यह यह कह देना कि हे प्रभु ये तन तेरा ये धन तेरा ये मन तेरा सब कुछ तेरा ये कहना आसान लगता है लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा माना भी क्या ऐसा सोचना प्रतिदिन प्रातः काल सबसे पहले आख प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले, पहले आखिरी प्रोग्राम यह सत्संग होना चाहिए जैसी मैंने जीवन के सत्य के आधार पर मान्यता स्वीकार किया है वैसा ही जीवन बनाया क्या अगर नहीं बनाया है तो अपने सुधार के लिए वही सबसे अच्छा क्षण है जबकि अपने को दिखाई देता है की प्रभु सचमुच मैंने जैसे तुम्हारे आगे निवेदन किया वैसा मैंने अब तक किया नहीं है मेरी इस भूल को आप क्षमा करें और इस भूल को मैं न दो हूँ इसके लिए मुझे सामर्थ्य दें तो उन्हीं सामर्थ्यवान से सामर्थ्य मांगिए उन्हीं करुणा सागर की करुणा के आश्रित हो करके अपने को उनके आश्रित रखने का व्रत पूरा करिए कहीं से कुछ तो सुधार की घड़ी जीवन में आनी चाहिए नहीं चाहिए।, चाहिए, अब ऐसा सोचो कि कि हम उनके वो हमने उनसे कह दिया है कि ये सब कुछ तेरा है ये सब कुछ तेरा है तो तो हो गया इतने से तो इतने से कैसू हो जाएगा भाई अभी अभी प्रार्थना के समय कह दिया कि सब कुछ तेरा है और वहाँ से उठने के बाद व्यवहार करने के समय जो कुछ दिया था उनको सब वापस ले लिया और अपना अधिकार मान करके अपने ढंग से शरीर और सामग्री का उपयोग करने लग गए तो मेरा कहा हुआ गलत हो गया इसीलिए फलित नहीं होता है तो अनुभवी संत हम लोगों को सलाह देते हैं कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास शरीर है शरीर धर्म का पालन कर सकते हो तुम स्वयं हो मैं हूँ ऐसा कहकर अपनी सत्ता को हम अनुभव कर रहे हैं कि नहीं मैं हूँ ऐसा आपको भाषित तो होता है कि नहीं जी? होता है तो आप स्वयं ही हैं। इसलिए आप स्वधर्म का पालन भी कर सकते हैं तो शरीर के द्वारा जगत की सेवा करते हुए जगत का भला मनाते हुए शरीर धर्म का पालन हम कर सकते हैं और स्व के द्वारा विवेक के प्रकाश में शरीर और संसार का संबंध तोड़कर कर स्वधर्म का पालन भी कर सकते हैं अलख अगोधर अविनाशी को तो अपना मानकर स्वधर्म का पालन हम कर सकते हैं तो स्वधर्म के पालन से सत्संग सिद्ध होता है शरीर धर्म के पालन से विश्व शांति सुरक्षित होती है अपनी लोगों को दोनों ही बातें अभिष्ट है जिस संसार में हम रह रहे हैं उसकी शांति बनी रहे ये भी अपने को अभिष्ट है और शरीर और संसार की आसक्ति से छूटकर इनके बंधन से मुक्त होकर अविनाशी जीवन से अभिन्न हो जाए ये भी अपने को अभिष्ट है दोनों ही बातें अपने को अभिष्ट हैं इसलिए दोनों ही प्रकार के व्रतों का पालन हम भाई बहनों को करना चाहिए तो स्वधर्म में कौन कौन सी बातें आ गई स्वधर्म में एक बात यह आ गई कि जो तुम्हारा दृश्य है वह तुम्हारा जीवन नहीं है इस सत्य को स्वीकार करो जीवन का दृश्य नहीं बनता है जिसके आप दृष्टा हो सकते हैं, वह आपका जीवन नहीं हो सकता जो आपका दृश्य बन गया वह स्व से अभिन्न नहीं हो सकता वो स्व नहीं है जो स्व है वो दृश्य नहीं है जो दृश्य है वो स्व नहीं है अब ये दर्शन के पर खड़े हो करके जीवन को तो देखिए तो बाहर का दृश्य दिखाई देता है तो क्या और आंखें बंद कर लेने पर सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं में बाहर के जो चित्र अंकित हो गए हैं, वे दिखाई देते हो तो क्या बाहर का चित्र भी चित्र ही है और मानस पटल पर अंकित हुए चित्र भी चित्र ही हैं, तो आंखें खोल कर देखते हो तो दृश्य दिखाई देते हैं, आंखें बंद करके देखो जो सूक्ष्म शरीर में जो चित्र अंकित हो गए हैं, वे भी दृश्य ही हैं। तो दार्शनिक सत्य क्या है जीवन का कि जो दृश्य है तुम्हारा जिसके तुम दृष्टा बन सकते हो वह तुम्हारा स्व नहीं है तो उससे संबंध विच्छेद कर लो वह मेरा नहीं है वह मेरे लिए नहीं है इस सत्य को माने बिना देहातीत जीवन में प्रवेश किसी का हो सकता है नहीं हो सकता तो इस स्वधर्म का पालन अनिवार्य हो गया अब कितना भी संसार की आलोचना की जाओ और कितनी भी उसकी निंदा करते रहो और प्रती से संबंध न तोड़ा जाओ दृश्य में से महत बुद्धि न निकाली जाओ निंदा तो करने से संसार का चिंतन छूट जाएगा संसार नाशवान है संसार नाशवान है इस बात की पुनरावृत्ति करने से संसार का चिंतन नहीं छूटता है संसार का चिंतन कब छूटता है जब आप उसको अपने लिए आवश्यक नहीं है ऐसा मान लेते ही तब छूट जाता है ऐसा हुआ है मैंने अपने जीवन में इसको अनुभव किया है जब जब डिग्रियों का बड़ा महत्व था तो डिग्री लेने में बड़ी विशेषता मालूम होती थी और जिस दिन विश्वविद्यालय को त्याग पत्र लिखने लगी हस्ताक्षर करने लगी तो मैंने अपने से पूछा कि जिन डिग्रियों को तो बड़ा महत्वपूर्ण तुमने माना था प्राण पंथे जिसकी रक्षा की थी जिसमें बड़ी विशेषता मालूम होती थी अब पद का त्याग करने के बाद उन कागजों का कोई महत्व तो है तुम्हारे लिए तो कलम को मैंने थोड़ी देर के लिए रोक लिया अकेले में बैठ कर सब काम कर रही थी तो मैंने कहा थोड़ा अपने से बातचीत कर लो तब करो तो मैंने अपने से बातचीत कर ली मैंने कहा जिसके लिए दो रात एक करके बड़ा कठिन परिश्रम करके जिनको प्राप्त किया और बड़ी विशेषता जिसमें मालूम होती थी आज इस हस्ताक्षर कर देने के बाद फिर उनकी कोई कीमत है तुम्हारे पास कोई जरूरत हो है कभी वो काम आएंगी तो मुझे भीतर से लगा कि कुछ नहीं अब उनका कोई मूल्य नहीं है तो जिस समय व्यक्ति दृश्य जगत के महत्व को अपनी दृष्टि में से निकाल देता है तो फिर उसके बाद उसका न कोई मूल्य रह जाता उसके लिए और न कभी भूल करके भी मस्तिष्क में उसका चिंतन आता है कभी नहीं आता है जिस चीज को आपने अपने लिए नि मान लिया बस बात खत्म हो गई मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं रह गया तो अब वो कहाँ है उसका क्या हो रहा है दीमक खा रहा है कि कागजों में चढ़ रहा है कि कहीं हाड़ फूड कर फेंका दी गया क्या हो गया कुछ कोई तो चिंतन नहीं है कभी नहीं कुछ नहीं सोचती हूँ मैं ऐसे ही आप यदि सतसंग के प्रकाश में अपने देहाती जीवन के आनंद का अनुभव पसंद करते हैं, अपने अलख अगोचर परम ऐसी मास पद के प्रेम पात्र होना पसंद करते हैं तो स्वधर्म का पालन अनिवार्य होगा स्व को इन्हीं दो रूपों में हम लोगों को ले लेना चाहिए जो नहीं है उसकी महत्ता को अस्वीकार कर देना और जो सदा सदा से है उसका स्वीकार कर लेना ये दो ही बातें हैं स्वधर्म के संबंध में विवेक के प्रकाश में देख लिया जो जो नहीं है इसको अस्वीकार कर देना जो नित्य है सत्य है जिसमें सातत्य है जिससे कभी संबंध विच्छेद हुआ नहीं है नहीं हो सकता नहीं जिसके जिसकी उपस्थिति अपने में अनुभव किए बिना जीवन पूर्ण हो नहीं सकता उसके होने पंथों अपने द्वारा स्वीकार कर लेना तो नहीं को नहीं करके और है को है करके स्वीकार कर लेना इसी का नाम स्वधर्म है इस स्वधर्म के पालन से ही सभी प्रकार के साधनों की अभिव्यक्ति होती है हमारा पुरुषार्थ क्या है असाधन के नाश का उपाय मुझे करना है और साधन की अभिव्यक्ति स्वाभाविक होती है जो साधन जीवन में अभिव्यक्त होता है उसी से साधक की एकता होती है साधक की साधना से एकता होती है तब साधन तत्व की अभिव्यक्ति होती है साधन तत्व से साधी की अभिन्नता होती है तो अपना पुरुषार्थ उतनी ही दूर तक चलाना है जहाँ तक असाधन के नाश का प्रश्न है उसके बाद की पूरी पूरा प्रोसेस पूरी प्रक्रिया जो है स्वभाव ऐसी अपने आप होती चली जाएगी असाधन का नाश हो जाएगा साधन का निर्माण हो जाएगा साधन तत्व की अभिव्यक्ति हो जाएगी साधक का संपूर्ण व्यक्तित्व साधन तत्व से मिल जाएगा और साधन तत्व जो है वह साध्य का स्वभाव है वह साध्य का स्वरूप है इसमें मिल जाने के बाद ना फिर कहीं जो का खतरा रहेगा ना फिर कभी दुख और और अभाव और मृत्यु इन सबों का कहीं दर्शन होगा सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी ऐसा सोच करके अगर आप भाई बहनों को यह ढंग पसंद आवे तो अकेले अकेले बैठ करके स्वधर्म पालन और शरीर धर्म के पालन के संबंध में सोचते रहना विचार करते रहना जहाँ जहाँ अपनी कमी मालूम होती है उसको पूरी करने की चेष्टा करते रहना तो चेष्टा में लगे रहना हमारा काम है और आवश्यक शक्ति प्रदान करके मेरे जीवन को पूर्ण बनाना ये जीवनदाता पता है आप शाम को जाएगी।